कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यूआरएल कथा पाठब्लॉगस्पॉटइन अरविंद की कहानी रेडियो पिताजी के विवाह की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि उनके दहेज में मिला रेडियो था विवाह के बस एक साल के बाद मैं पैदा हो गया था इसलिए रेडियो की उम्र मुझसे एक साल बड़ी ही मानी गई माँ के इतना क़रीब था वो रेडियो कि लोग मुझे उसका छोटा भाई भी कहेंगे तो इस उम्र में भी मुझे हिचक नहीं होगी लोग बताते हैं कि जब मैं रोता था तो इसके गाने की आवाज़ सुनकर चुप हो जाता था माँ मेरे सिरहाने में रेडियो चलाकर छोड़ देती थी और घर के सारे काम निपटाती जाती थी धीरे धीरे इसकी आदत ने मुझे इतना जकड़ लिया था कि रेडियो की चुप्पी मेरे रोने का सबब बन गई माँ को इसकी बदौलत अनगिनत गीत याद हो गए थे उस रात छाया गीत का कोई कार्यक्रम था जब पिताजी बैठके में बैठे कोई कागजी काम निपटा रहे थे रेडियो की आवाज़ थोड़ी ऊंची थी उसके गीत दूर दूर गलियों से होते हुए कई खिड़कियों तक जा रहे थे और माँ को एक धुन थी उसके गीतकार और संगीतकार को याद करने की सो वो ध्यान से सुनती थी हुआ ये था कि पिताजी ने एक गिलास पानी मांगा था रेडियो की ऊंची आवाज की वजह से या फिर गीत में गुम हो जाने के कारण मां ने आवाज नहीं सुनी पिताजी ने तीसरी बार पुकारा था और अंत में गुस्से में आकर रेडियो को पटक दिया था पटकने की वजह से उसे चूर चूर हो जाना चाहिए था लेकिन बस उसका एंटीना ही टूटा कुछ घंटे तक रेडियो बंद रहा और मां बहुत नाराज रही फिर जब रेडियो की चुप्पी से मैं रोने लगा तो पिताजी ने खुद रेडियो को ठीक किया मैं इधर बगल में लेटा था माँ देर तक सुबकती रही उसकी आवाज़ मेरे बगल से जा रही थी और मैं गाने और उसके रोने की मिलीजुली आवाज़ सुनता रहा उस वक्त मेरी उम्र कुल जमा डेढ़ साल रही होगी माँ बहुत खूबसूरत गाती थी उसका गला लाजवाब था ऐसे दिनों में जब रेडियो के सेल खत्म हो जाते तब वो कंधे पर चिपका मुझे सुलाने की कोशिश करती थी लेकिन मैं उस वक़्त बिना साज़ की आवाज़ को समझ लेता था और रोने लगता था थकार कर पिताजी को रेडियो का सेल लाना ही पड़ता था पिताजी इसे फिजूल खर्ची कहते थे पर मेरी वजह से रेडियो घर में टिक गया था और माँ के गीतों के शौक को विराम नहीं नहीं लगा था। नहीं तो कितने शौक थे उसके जो विवाह के बाद बली चढ़ गए थे आप नहीं मानेंगे लेकिन एक बार क्या हुआ कि रेडियो बिगड़ गया बस वो दिन कयामत का था मैंने रो रो कर सारा घर सिर पर उठा लिया कस्बे से बहुत दूर शहर जाकर पिताजी ने उसे ठीक करवाया बस से आना जाना था फिर भी शाम हो गई जैसे ही पिताजी गली में घुसे मेरी आवाज सुनकर रेडियो ऑन कर दिया और मैंने रोना बंद कर दिया था। उस दिन घर वाले समझ गए कि जैसे किसी राजकुमार की जान तोते में बसती है वैसे ही मेरी जान रेडियो में बसती है जब सब लोग सो जाते थे तब माँ बर्तन मांझती थी और अंत में जब मैं सोने वाला होता तो आहिस्से से रेडियो को उठाकर उसे झाड़ पूछ देती थी रेडियो को पूछने के लिए एक सूती कपड़ा अलग से था फिर उसे मेरे सिरहाने से उठाकर माँ अपने बगल में रख लेती थीं। माँ कई चैनल बदलती थीं। कभी साए साई की आवाज में बहुत धीमे कम तरंग पर गीत लहराते हुए आता और फिर बहुत दूर चला जाता था जहां से आता था शायद वहाँ फिर गीत के वो बोल डूबकर सतह पर नमूदार होती कुछ ऐसी ही किस्मत माँ की भी थी डूबती उतराती सी माँ और पिताजी रहते तो एक साथ थे पर उनमें पटी कभी नहीं एक अपूला सा था उनमें जब घर के बाहर से पिताजी आते थे तो मां एक गिलास पानी रखकर हट जाती थी या फिर उनके पेट के हिसाब से गिनकर रोटियां उनकी थाली में रख जाती थी या किसी दिन मनपसंद सब्जी बनी होती तो अलग से प्लेट में रोटियां रखाती थी उनके नमक चीनी और स्वाद के बारे में सटीक जानकारियां माँ ने हासिल कर ली थीं और उसे निभाने में भी वो पारंगत हो गई थी हफ्ते में एक दिन उनके सभी कपड़े साफ कर दिए जाते और चुपचाप एक निश्चित जगह पर रख दिए जाते जरूरत के हिसाब से पिताजी हर एक रोज उसमें से एक एक कर पहनते जाते थे माँ एकदम सीधे नहीं बोलती थी अगर बहुत ही जरूरत हुई तो माँ अदृश्य हवा में कुछ बात फुस जाती थी और अगर पिताजी को करने का मन हुआ तो नियत समय पर वो काम कर देते थे अगर मन नहीं हुआ तो नहीं होता था बहुत जरूरी बात में जैसे अगर मुझे कोई विशेष इंजेक्शन लगवाना हुआ तो वो एक और मुंह करके कहती कि मुन्ना को खसरा के इंजेक्शन लगवाने हैं अगर हो सके तो चलना पिताजी उसी अदृश्य हवा से कहलवा देते कि शाम को जल्दी आऊंगा तैयार रहना और ऐसी बातें जिसमें कहना हो कि आज छुटकी की शादी है अगर आप साथ चले तो, तो वे उसी हवा से कहते कि तुम चली जाना मुझे फुर्सत नहीं है इन सब भारी बातों के बीच में मैं कैसे पैदा हो गया ये शोध का विषय था पिता और माँ के बीच की इस रिक्तता को मैं कितना भर पाया था बता नहीं सकता पर ये रेडियो ही एक कारण था जो हमारे बीच मधुरता घोले रखता था और मेरे साथ साथ शायद माँ के भी जीने का अच्छा साधन था कोई गली से आते हुए बहुत दूर से हमारे घर की आवाज सुनता तो समझता हम लोग प्रेम करने वाले जीव है जहा से हर वक्त रेडियो की आवाज आती रहती है गाने की आवाज आती रहती है पर आपको पता लग ही गया होगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं था यह हमारे अकेलेपन को भरता था एक रिक्तता को भरता था माँ रेडियो की आवाज भरसक कम ही रखती थी कि बैठके तक न पहुंचे पिताजी को रेडियो एकदम नहीं पसंद था वो तो दहेज की चीज थी सो ले लिया था नहीं तो अगर खरीदना हुआ होता तो आजीवन संभव नहीं होता मुझे ठीक से नहीं पता कि माँ और पिताजी में ठीक से क्यों नहीं जमी मां तो बहुत सुंदर थी या फिर हो सकता है कि पिताजी किसी और को पसंद करते रहे हों या फिर बीच में ही कभी कोई खटपट हो गई हो माँ के संदूक में एक पतली सी कॉपी थी उसमें उसने रेडियो से सुनकर बहुत सारे अच्छे गीतों को कलमबद्ध कर रखा था उसमें बेसन के पकौड़े कोफ्ते सोयाबीन के हलवे बनाने के नियम भी लिखे हुए थे जब भी कोई अच्छी सी रेसिपी रेडियो पर पढ़ी जाती वो उसे तुरंत लिख भी लेती थी लेकिन बनाती कभी नहीं थी बनाए तो तब ना जब बाजार से सामान ले आए घर में तो वही भोजन बनता था जो शाम को बाजार से लौटते वक्त पिताजी ले आते थे या महीने के सबसे अंत में जब सामानों की कोई लिस्ट बनती थी सामानों में कोई ऐसा अतिरिक्त सामान नहीं होता था जो पिताजी का ध्यान खींचे मैं आपको बताना भूल रहा हूँ की इसी कॉपी के पिछले पन्ने पर मेरे प्राणनाथ रवि लिखकर जैसे जानबूझकर कर भूला जा चुका था ये रवि कौन था मुझे नहीं मालूम हो सकता है कि यही कारण झगड़े का मूल कारण रहा हो अगर रहा हो तो उसके लिए कोई अलग कथा कहानी होगी लेकिन पहले मेरी कहानी माँ नाचती भी बहुत अच्छा थीं। जब कोई नहीं रहता था तब वे किवाड़ बंद कर लेती थीं और किसी गीत पर उनके पैर एक गति में घूमने लगते थे दूक में घुंघरू भी रखती थी सच कहूं तो पिताजी को उनके संदूक से काफी चिढ़ थी उसमें तस्वीरों का एक एल्बम था तस्वीरों में कई सारी सहेलियां थीं उनकी बहुत पुरानी चिट्ठियां थीं। कुछ शायरी की किताबें थीं, कहानियों की किताबें थीं। सिधौरा था जो उनके विवाह में मिला था चूड़िया और बिंदियों के कुछ पैकेट थे मेहंदी के पैकेट थे कुछ अच्छी साड़ियां थी यहाँ तक कि पहले पहल जब वे आई थीं तो रेडियो इसी में रखा जाता लेकिन जब से मेरा नवजात वाला शौक चढ़ा था तब से वो रेडियो मेरे साथ होने लगा था मेरे सिरहाने माँ कभी अकेले बाजार नहीं गई जाती तो बगल वाली मुनिया को साथ ले लेती मुनिया की उम्र यही कोई पंद्रह साल रही होगी पिताजी टोकते तो कुछ नहीं पर उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता था ये उनके चेहरे से समझ में आ जाता था जब वे नाराज होते थे तो उनका होंठ का निचला हिस्सा लटक आता था बाजार में एक रेडियो साज की एक दुकान थी उसके दुकानदार का नाम तो पता नहीं पर वो बहुत सुदर्शन था उसकी आवाज बहुत प्यारी और गंभीर और धीमी थी जैसे कि रेडियो अनाउंसर की होती है उसे किसी रेडियो स्टेशन में होना चाहिए था लेकिन इसे किस्मत का धोखा ही कहेंगे की वो बिगड़े हुए रेडियो की मरम्मत करता था उसकी दुकान में अनगिनत किस्म के रेडियो भरे पड़े थे लेकिन अधिकतर बिगड़े हुए तब बता दूं कि रेडियो का जमाना था और टीवी नया नया था और महंगा भी जैसे कि टीवी देखने के लिए लोग दूसरों के घरों में चले जाते थे वैसे ही उन दिनों रेडियो सुनने के लिए लोग दूसरों के घरों में चले जाते थे माँ का मायका यानी मेरा ननिहाल उसी रेडियो साज के शहर में था माँ जब भी उस शहर में जाती थी तब कुछ देर के लिए उस दुकान पर रुकती मैं उनके कंधे से चिपका होता था और उनकी बातों के समय मैं सो जाया करता था मैं नहीं बता सकता कि वे क्या बात करती रही होंगी उस वक्त मुनिया कहीं किसी दुकान में चूड़ियां या बाकी सामान देखने में व्यस्त रहती थी माँ का चेहरा उस वक्त किसी फूल सा नरम हो जाता था और आँखों की एक कोनीली परत बहुत गीली हो जाती थी ये मैं उस वक्त अपनी नींद में भी परख लेता था किसी को शक जैसा कुछ ना हो इसलिए वो सेल का एक पैकेट खरीद लेती थी रेडियोसाज उस सेल के पैसे नहीं लेता था क्या पता कभी कभी ले ही लेता हो ये उस वक्त होता था जब दोपहर का वक्त हो ग्राहक भी इक्का दुक्का आती हूं मेरे हिसाब से इसी आदमी का नाम रवि होना चाहिए हर एक की तरह मेरे जीवन में भी वो मौसम आया जब मेरे दांत निकलने शुरू हुए उस वक्त मेरे पोतड़े लगातार हरे पीले रंग में गीले होते रहते मैं पतला और चिड़चिड़ा होता चला गया दिन रात चिल्लाता रहा तब रेडियो का जादू मेरे लिए थोड़ा फीका फीका हो गया अगर गाने थोड़े धूम धूमधड़ाक वाले ना हुए तो मैं जल्दी चुप ही नहीं होता था उस वक्त मां समझ लिया करती थीं और चैनल वहां ले जाती रहीं जहां अक्सर आडी बर्मन के गाने आते थे लेकिन जीवन गानों की तरह मधुर नहीं रहता उसमें चाहे अनचाहे बदलाव आते रहते हैं एक बार क्या हुआ कि मुझे जोरों का बुखार चढ़ा मेरा बदन तवे की तरह तपने लगा था पिताजी जल्दी ही घर आ गए थे उन्हें पड़ोस का एक आदमी बुलाने गया था शहर की बस पकड़ते पकड़ते शाम हो आई माँ के आंचल में मैं का रहा मेरा माथा तपता रहा मैं एक लंबी बेहोशी में था और हिचक रहा था पहले तो मेरे माँ पिताजी शहर के कई अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे मेरी स्थिति देखकर लगभग हर डॉक्टर जवाब देता रहा बच्चों का एक बहुत बड़ा डॉक्टर था उसने कहा कि यहाँ इसका ठीक होना संभव नहीं है और एक बड़े शहर में एक और बड़े से अस्पताल का पता देकर कहा कि वहां जाओ उसने किसी रोग का नाम भी लिया पर बहुत टीढ़ा होने के कारण वो मुझे याद नहीं रह पाया था वे वहां से निकलकर बढ़ते हुए एक अंधेरे वाले चौराहे तक आए और मां लिपट पिताजी से रोने लगी थी मेरे जहन में ये मेरी वजह से पहली घटना थी पहली बार मैंने उस अर्ध चेतन अवस्था में मां को पिताजी के इतने नजदीक देखा था ये मेरे ही कारण था मेरी गंभीर हालत ही इस नेक काम के लिए जिम्मेदार थी मां का चेहरा पिताजी के कंधे पर था पिताजी ने वहीं खंबे का सहारा लेकर मां के सिर को चूम लिया था मैं उनके दूसरे कंधे पर था और एक बहुत गहरी सांस ली थी ये गहरी सांस ऐसी थी जैसे सदियों से चलकर उन तक पहुंच रही हो और बीते सालों में मेरे लिए ये एक यादगार घटना थी मैं उस वक्त सांस नहीं ले पा रहा था और मेरी नब्ज चुप होने के कगार पर थी अब सब कुछ जैसे सही होने जा रहा था एक रिक्शा वाला आता हुआ दिखाई दिया पिताजी ने मां को कंधे से अलग किया मुझे उन्हें सौंपा और रिक्शे वाले की ओर बढ़ गए थे वे उसे बस स्टैंड चलने के लिए कह रहे थे मां को रोता देखकर उसने कहा कि क्या हुआ साहब बच्चे की तबीयत खराब है क्या किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया फिर खुद वही बोला कि एक और डॉक्टर है उसकी जानकारी में अगर आप चाहें तो दिखा सकते हैं रात आधी बीत चुकी थी तारीख बदल गई थी और उस अंधेरे सुनसान में हमारा रिक्शा एक गली में बढ़ रहा था उबड़ खाबड़ रास्ते की वजह से और कुछ इस दुर्निवार दुख से माँ बार बार रोती हुई पिताजी के कंधे पर बिछल थी और मैं सही सही बताऊ तो उस वक्त मैं यही चाहता था और अस्पताल क्या था दो चार स्टूल और तीन चार इंजेक्शन कुछ दवाई और एक नीला पर्दा लगाकर उसने अस्पताल का एक आभासी संसार कायम कर लिया था रिक्शे वाले ने बार बार आवाज देकर डॉक्टर को बुलाया बहुत पतला सा जीव था वो और उबासियां लेता हुआ नींद की भंवर से आया था उसने मुझे एक चौड़े से स्टूल पर लेटाया और लगातार मेरे सिर पर गीली पट्टी करने लगा ये रात के तकरीबन डेढ़ बजे का समय रहा होगा मां पिताजी एक स्टूल पर बैठे मुझे एक टक निहारे जा रहे थे बहुत दूर से किसी घर की छत वाली खिड़की से रेडियो की आवाज चलकर मेरे कानों तक पहुंच रही थी कोई चलाकर सो गया होगा या फिर उस वक्त ऐसे दीवाने भी थे जो इतनी रात गए भी रेडियो सुनते थे मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता था मेरी आंख खुल रही थी मां ने इसे देख लिया था उसने पिताजी को इशारा किया और बस समझते हुए देर नहीं लगी उन्हें अब पिताजी शहर की गलियों में एक रेडियो खरीदने के लिए भाग रहे थे वे उस वक्त खुली पनेरियों की दुकान से रेडियो की दुकान का पता पूछ रहे थे और फिर तत्काल रिक्शे वाले से कहते कि जल्दी चलो उस रेडियो साज की दुकान का पता जब मिला तो रात के तीन बजने को आए थे उसके पास सैकड़ों रेडियो बिगड़े हुए पड़े थे और वह सभी को बहुत जल्दी जल्दी निपटा रहा था उसकी आंखें नींद से चिपकी चली जा रही थी लेकिन जैसा कि होता है कि एक जुनून में वो खुली थी साज़ ने जैसे ही पिताजी को देखा वो फौरन खड़ा हो गया पिताजी जो बदहवास थे एक सुर में उन्होंने मेरे बीमार होने की बात की और एक रेडियो दिखाने की बात की अब पिताजी और रिक्शा उस तटपुंजीय से अस्पताल की ओर भाग रहे थे लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि वो रेडियोसाज भी अपनी साइकिल से उनके पीछे भागता चला आ रहा है ये एक बहुत अच्छा संयोग था कि रेडियो साज जो मेरी मां को जानता था और पिताजी को भी मुझे भी और सच कहें तो जिसकी वजह से बहुत कुछ उल्टा सा था जीवन में उसे मेरे पिताजी नहीं जानते थे लेकिन उन्हें आभास था और शायद यही आभास दरार की एक वजह बनता था जिसे मैं अपने कई भरने की कोशिश कर रहा था उस रात की बीमारी तो इस कहानी को सुखांत तक लाने का एक बहाना बस साबित होने जा रही थी पिताजी जिन्होंने रेडियो से और गाने से कभी मोहब्बत नहीं की थी अब वो मेरे लिए एंटीना निकालकर गली में किसी गीत को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और ये उनसे संभव नहीं था इसलिए मां सामने आईं और जिस गाने को वे शॉर्ट वेव पर पकड़ने में कामयाब हो गई थीं, वो खयाम का संगीत था धीरे धीरे उन्होंने रेडियो को मेरे सिराहाने रख दिया उस वक्त बहुत साफ साफ आवाज आ रही थी हुई भूलूंगा रेडियो साज देर तक मुझे देखता रहा माँ जो देर तक खड़ी खड़ी थी वे आकर पिताजी के पास बैठ गई थी मैं उन दो घंटों में काफी सुधर चुका था और अब आज की रात मेरे जीवन और माँ पिताजी के संबंधों को लेकर निर्णायक सिद्ध होने वाली थी रेडियो साज देर तक वहीं बैठा रहा एक सघन अबूला बीच में पसरा रहा बीच बीच में, में मेरे हिचकने से वहां की चुप्पी में छेद हो रहा था यह बिल्कुल भोर का समय था जब रेडियो साज उठा वो मेरे सिरहाने आया था उसने रेडियो के खरीदे में लिए गए पैसे को जेब से निकाला और मेरे सिरहाने रखा और आहिस्ता आहिस्ता भारी कदमों से बाहर चला गया ये कुछ ऐसी आवाज थी जो फिर लौट हमारे पास आने वाली नहीं थी उसके साइकिल के खटखटाने की आवाज़ देर तक आती रही जब वो आवाज़ यानी बंद हो गई तो पिताजी ने माँ से कहा था कि रवि था ना? माँ ने ना तो हां कहा और ना ही ना कहा था वे थोड़ा सा और झुकाई थीं। ये बिल्कुल अलबिली सुबह थी उस दिन सुबह आने के बाद माँ ने पहला काम ये किया था कि अपनी डायरी के वे सारे पन्ने फाड़ के चला दिए थे जिसकी वजह से जो कुछ भी तीता सा था वो घर से निकल गया था उस घटना के बाद बहुत बड़ा जो परिवर्तन आया आप माने या ना माने वो था पिताजी को अब गाने के बोल और गीतकार और संगीतकार याद होने लगे थे वे उछलते कूदते घर आने लगे थे आते ही मां को बाहों में भरने लगे थे वे मेरा जरा सा भी रत्ती भर ख्याल नहीं रखते थे मैं ही मुंह फेर लेता था जब एक दुदमुहे बच्चे की स्मृति में उसके सामने की बातें लोड हो रही हैं तो चलने वाले बच्चे की स्मृति कितनी तेज हो सकती है मैं अब चलने लगा था रात के अंधियारे का समय था रेडियो चालू था मैं कुछ भी बोल पाने में अक्षम था सो प्यारे रेडियो का सहारा लिया था पापा, लाइट ऑफ कर लो ये रेडियो की आवाज थी वे चौंके कि अचानक ये आवाज कहां से आई मैंने फिर कहा पप्पा प्लीज लाइट ऑफ कर लो ये मेरी आवाज थी लेकिन उन्हें लगा कि यह रेडियो की आवाज है वे विश्वास ही नहीं कर सकते थे कि मैं इतने स्पष्ट स्वर में बोल सकता हूं वे उठे और रेडियो और लाइट एक साथ ऑफ कर दिए यह उस वक्त का समय था जब उद्घोषक ये कहकर स्टेशन बंद कर लेते हैं कि बारह बजकर पांच मिनट हो रहे हैं और अब ये तीसरी सभा संपन्न होती है उपसंहार सिर्फ किस्से समाप्त नहीं होते या अंत नहीं होता कोई और उर्फ कुछ असमाप्त वाक्य होती हैं कुछ चीजें इतनी तीव्रता से घटती हैं कि विश्वास करना मुश्किल सा हो जाता है अब बस कुछ ही दिनों में मेरा दूसरा भाई आने वाला था सब कुछ ठीक है मां शहर अकेले और पिताजी के साथ कई बार गईं, लेकिन उस रेडियो रेडियोसाज से नहीं मिली थी वहां वे फिल्म देखते और घूमते रात में जब माँ बर्तन धो रही होती तो वे सिंक में मजे बर्तन धो डालते मैं थोड़ा बहुत बोलने लगा था और बहुत स्पष्ट स्वरों में और ठहराव के साथ बोलता था रेडियो मेरे इतने पास था कि जब अपने कुछ बन जाने का स्वप्न देखा तो वो उद्घोषक बन जाने का स्वप्न था अरविंद की कहानी रेडियो कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यूआरएल कथा डैश पाठ डॉट